अमृतवाणी त्याग और वैराग्य दूसरा 1105 अकबर साहब जिस समय दिल्ली का बादशाह था उस समय दिल्ली से कुछ दूरी पर एक वन में एक फ़कीर रहा करता था उस फ़कीर के कुटिया में काफ़ी लोग आया जाया करते पर फ़कीर के पास उनका आदर सत्कार करने के लिए कुछ नहीं था एक बार फकीर को अतिथि अभ्यागतों का आदर सत्कार करने की बड़ी इच्छा हुई और उसने सोचा यह काम रुपये पैसे के बिना नहीं हो सकता इसके लिए एक बार अकबर शाह के पास जाया जाए अकबर शाह का दरबार साधु संद और फ़कीर दरवेशों के लिए हर समय खुला रहता था फ़कीर जिस समय गया उस समय अकबर शाह नमाज पढ़ रहा था फ़कीर पास ही जा बैठ गया उसने सुना कि अकबर खुदा से कह रहा है अल्लाह मुझे धन दे दौलत दे ताकत दे सुनते ही फकीर उठकर चला जाने लगा अकबर ने इशारे से उसे बैठने को कहा फिर नमाज पूरा करने के बाद उसने उससे पूछा आप आकर बैठे फिर उठकर जाने क्यों लगे फ़कीर बोला बादशाह को वह बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं मैं चलता हूँ बादशाह के बहुत ज़बरदस्ती करने पर अंत में फ़कीर ने कहा मेरे यहाँ कई लोग आया करते हैं उनकी सुख सुविधा के लिए तुम्हारे पास कुछ मांगने आया था अकबर बोला तो फिर चले क्यों जा रहे हैं फ़कीर बोला जब देखा तुम भी धन दौलत के भिखारी हो तो सोचा भिखारी के पास भीख मांगने से क्या फ़ायदा मांगना ही है तो अल्लाह से ही क्यों न मांगूँ ग्यारह एक बार एक ब्राह्मण की किसी संन्यासी से भेंट हुई उनमें संसार और धर्म के बारे में काफ़ी वार्तालाप हुआ अंत में सन्यासी ने कहा देखो बेटा यहाँ कोई किसी का नहीं है ब्राह्मण को यह बात मंजूर नहीं थी जिस स्त्री पुत्र माता पिता आदि के लिए वह दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रहा है वे उसके कोई नहीं है भरा इस पर वह कैसे विश्वास कर सकता था ब्राह्मण बोला महाराज मेरा सिर थोड़ा दुखने लगे तो मेरी माँ कैसी व्याकुल हो उठती है मेरा कष्ट दूर करने के लिए जो प्राणों की बाजी लगा देने को तत्पर रहते हैं वे लोग क्या मेरे कोई नहीं है सन्यासी बोला अगर ऐसा हो तो वे सचमुच तुम्हारे अपने हैं पर असल में बात यह है कि यह सब तुम्हारा भ्रम है तुम्हारी माता पत्नी या पुत्र तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकते हैं इस बात पर कभी विश्वास मत रखना बात सच है या झूठ या परख कर देख लो ना आज घर जाकर तुम पीला का ढोंग करते हुए चिल्लाते रहो मैं तुम्हारे यहाँ आकर तुम्हें एक तमाशा दिखाता हूँ ब्राह्मण ने वैसा ही किया घर जाकर वह रोने चिल्लाने लगा काफी वैद्य हकीम आए पर उसका दर्द दुख कुछ कम नहीं हुआ उसकी माँ बेचैन हो उठी औरत और बच्चे रोने लगे इतने में सन्यासी आ पहुँचा उसने देखकर कहा इसे बड़ा ही कठिन रोग हो गया है इसके बचने का कोई उपाय नहीं दिख पड़ता परंतु यदि इसके बदले और कोई अपने प्राण दे सके तो यह बच सकता है सुनकर सब लोग आश्चर्य से ताकने लगे तब सन्यासी ने रोगी की बूढ़ी माँ से कहा माई इस बुढ़ापे में जवान कमाते बेटे को गंवा तुम्हारा जीना न जीना एक ही है तुम अगर इसके बदले अपने प्राण दे सको तो मैं इसे बचा सकता हूँ और अगर तुम माँ होकर अपने बेटे के लिए प्राण न दे सको तो फिर भला इस संसार में और कौन है जो इसके लिए अपने प्राण दे बूढ़ी रोते हुए बोली बाबा इसके लिए तुम मुझे जो कुछ करने कहोगे मैं वही करूंगी। अब रही प्राण देने की बात भला ऐसे बेटे के लिए प्राण देना कौन बड़ी बात है पर मैं यही सोच रही हूँ कि मेरे मरने पर घर में इन बच्चों का क्या हाल होगा मेरी किस्मत ही फूटी है नहीं तो मेरे सर पर इन सब का भार क्यों होता इधर यह बात सुनते सुनते रोगी की स्त्री जोर से पुकार कर रो पड़ी ओ मेरे बाबूजी, जी मेरी अम्मा तुम्हें दगा देकर मैं कैसे जाऊं? सन्यासी ने उसकी ओर देखकर कहा इसकी माँ तो इसके लिए जान नहीं दे सकी पर तुम तो इसकी पत्नी ठहरी क्या तुम अपने पति के प्राण बचा सकती हो पत्नी बोली मैं अभागी हूँ महाराज मेरे भाग में जो लिखा है होने दो अब बिना कारण अपने माँ बाप को रुलाकर मुझे क्या मिलने वाला है इस प्रकार सब लोग अपनी असुविधा व्यक्त करने लगे तब सन्यासी ने उस ब्राह्मण से कहा अब देखा ना कोई तुम्हारे लिए प्राण नहीं देना चाहता अब तो समझ गए ना कि संसार में कोई किसी का नहीं यह देखकर कर ब्राह्मण संसार छोड़ सन्यासी के साथ निकल पड़ा ग्यारह एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा था गुरुदेव मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है उसी के कारण मैं संसार नहीं छोड़ पा रहा हूँ वह शिष्य हठयोग का अभ्यास करता था गुरु ने उसे एक युक्ति सिखा दी एक दिन उसके घर एकाएक खूब रोना पीटना मच गया मोहल्ले वालों ने आकर देखा हठयोगी आसन पर टेढ़ा मेढ़ा होकर निर्जीव बना बैठा है सभी को लगा कि उसके प्राण पखेड़ू उड़ चुके हैं उसकी स्त्री पछाड़ खाकर रोने लगी अजी हमारा सत्यानाश हो गया जी अजी तुम यह क्या कर गए जी अजी अम्मा ऐसा होगा मालूम नहीं था री थोड़ी देर में सगे संबंधी एक खाट ले आए और उसकी देह को बाहर निकालने लगे इस समय एक मुश्किल हुई टेढ़ी मेढ़ी और कठिन हो जाने के कारण उसकी देह दरवाजे से नहीं निकल रही थी तब एक पड़ोसी दौड़ एक कुल्हाड़ी ले आया और दरवाजे की चौखट को धमाधम काटने लगा स्त्री हो, अधीर होकर रो रही थी पर धमाधम की आवाज़ सुनकर वह दौड़ी आई उसने आकर रोते हुए पूछा अजी यह क्या हो रहा है जी लोगों ने कहा इनकी देह बाहर नहीं निकल पा रही है इसलिए चौखट को काट रहे हैं तब वह कहने लगी अजी ऐसा काम मत करना जी मैं अभी विधवा हो गई मुझे देखने वाला कोई नहीं रहा मुझे इन नाबालिग बच्चों को पालना पोसना पड़ेगा यह दरवाज़ा एक बार काटने से फिर नहीं बन पाएगा अजी इन्हें जो होना था सो तो हो गया इन्हीं के हाथ पाँव काट दो सुनते ही हठ उठ खड़ा हुआ तब तक बूटी का असर कट चुका था उसने उठकर कहा साली मेरे हाथ पाँव काटती है न कहकर वह तत्काल घर छोड़कर गुरु के साथ निकल पड़ा